ऐश्वर्य और बल से विराजमान होके दुष्टों के मन को घर्षण अर्थात तिरस्कार करते हुए सब जगत तथा विशेष हर लोगों के अवधे सम्यक रक्षण के लिए आप सावधान हो रहे हो इससे हम निर्भय होंगे आनंद कर रहे हैं किंच परमाकाशि तथा स्वख विशेष अध्यक्ष लोग इन सबों को अपने सामर्थ्य से ही रच के यथावत धारण कर रहे हो परिभु एक सब पर वर्तमान और सब प्राप्त हो हो आदिव योजनात्मक सुजा अपर अन्तरिक्ष लोग और जल इन स प्रतिमाणता तथा अपरीय हो कृ सृष्टिका विज्ञान दीय पदार्थ स्व आप अज्य सब जगत के तथा विशेष हम लोगों के पारे पारे तथा भीतर रजता लोग के व्योमन आकाश के स्वभूत्यो जा अपने ऐश्वर्य और बल से अवश्य सब्यक रक्षण के लिए हर्षन करते हुए मह्य प्रयास अपने जीवन म पारे स्वता भार भि विद्यिमान ईश्वर के हृदय मे दुर् वक्ति ये जानता है समझता है कि ईश्वर समस्त संसार के पहाड़ और हित दे तो उसके मूल्य पर प्रभाव पड़ता है अब अभ्यास करते करते व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है कि विचार कार्यते सम ईश्वर को ध्यानता यो की ऊष काम कारण बरे विचार उत्काल ईश्वर की उनको समृद्धि उपले सबसे खेते खाते पीते व्यापार करके व्यक्ति के मन में बुरे और सच्चे विचारों का कार्य करने सतर्क उभार उठा रहेगा ईश्वर को जो व्यापक देवता जानता है वो सतर्क जो बुरे विचार जाती है जाती है उसको है और जो अच्छे विचार हैं उनको करता जाता है इसी प्रकार जो ईश्वर को समझता है वो मानसिक पापों से बचाता है हम जो मन में सोचते रहते हैं उसमें बुरे अच्छे का पता किसी पार वाले व्यक्ति को प्राय नहीं करता मन में भी जो व्यक्ति बुराई करता है उनका धन की धाम की राजनीति में नहीं देख रहे मन में कुछ भी सोच सकता है व्यक्ति राजा उसको पकड़ नहीं सकता समाज को दंड भी दे सकता और मानसिक पापों का जब तक रोकने का उपाय नहीं उपस्थित किया जाए व्यक्ति को बनाया जिने काम होते हैं, चोटी आदि होते, होते हैं, और मन मनो होते हैं। का हैं र उपाय है कि ईश्वर सर्वा स्वीकार व्यगे आप कि जो संसार दिखाई देता छोटा सा देख पाते इस भूमि को हम बहुत बड़ा मानते और वैसे लोग कहते हैं कि भूमि कैसे छोटी सी चीजें सारी अपनी भूमि जो है इसमें अनेक डेढ़ सौ या डेढ़ सौ के ऊपर देख रहे थे इस भूमि को इतना छोटा सा माना दा। आपने सुना होगा हमने भी सुना है जैसे कि सूर्य को कोई कहता है कि सूर्य पे तेरह लाख एक तेर लाख सूर्य से बड़ा सूर्य उनसे बड़ा इस भूमि और दिन का ही नाजा आपने देखा होना या फिर जटी बात सेरल आप गुना बढ़ा हो कई बार लोग इसे दिल कर देते हैं हृदय नहीं मांगता आप ध्यान देंगे ये जो आकाशंगा जी बोलते हैं वो देती है रात्रि में जिसमें बड़ा मजाक का लजा रहता है ऐसे देखा आकाश सिंह का नाम से बोलते हमने सुना वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी आकाश गुंगाई पता नहीं चीज खोजता है कोई तो हो जाता लाख सौ करोड़ों लोगों ने यह बता दी जाती ऐसी आकाश दिखाई और इनकी मान्यता कोई नगर पैसे बताते हैं लगभग इनके साथ आप जनताओं ने अर्थों लोग रोक करें एक एक आकाश जोड़ा आप कल्पना कीजिए और वो लोग कहते हैं कि और आगे पता नहीं कितना है हम इतना बड़ा यहां पर नहीं बना सकते और ईश्वर उन आकाश योजनाओं से पार भी है आप देखिए कितना बड़ा होगा कितना बड़ा होगा कल्पना करो और कई बार तो जबकि ये सोचने निको कल्पना है कितना वाले कोई प्राप्त होता है क्योंकि ऐसा काम कमा इतनी बुरी चीज होती है जो शिक्षा छोरी खतरा चले खांसी है कितनी है ये तो कहने की बात है सुनने की बात है ऐसा व्यक्त नहीं होगा परंतु वेदों के पढ़ने दर्शनों के पढ़ने उन्नीस घंटे बढ़ने योगाभ्यास करने से, बार बार मंथन करने से व्यक्ति का दिमाग ये मानने लगता है कि ईश्वर ऐसा हो जाता है जो ऐसी स्थिति उस पर होती जाती है व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का जीवन मुड़ता एक प्रभाव और देखिए जैसे जैसे ईश्वर को तो चीज समझता है मनुष्य कम करता है मनुष्य नहीं डरता और जो ईश्वर कंसा वर्ता वो मनुष्य अधिक दता मध्ये मनुष्य सम्यक् ईश्वर ए बा मे व्याहारी घटना भ सच बता भगवान् तु व्यक्ति प्रय नी कृता मनुष्य अधिक रता सीधा पूछा देखो देखिए घरों में पति पत्नी आपस में डरते हैं एक दूसरे डरते हैं कभी डर दर करना दर हो जाए तो एक दूसरे से डरता है अच्छा मैंने पूछा सर बताओ कि आप अपनी पत्नी के डरते हो या भगवान से वो कहें दीदी अपनी पत्नी के दिन दसान भगवान से पूछा है ये बात भी बहुत अंतरुष्ट सब है या नहीं है कितना अच्छा यह व्यक्ति मनुष्य से डरता है डरता रहता है ईश्वर के गुणकर्मों को जब समझता जाता है तो मनुष्य के डरना के ऊपर दोस्ता जाता है ईश्वर के धर्म रहता ये इसके ऊपर स्वभाव है स्वामी के जीवन में बातें क्यों थी? वो ईश्वर को इतना मानते जानते थे इतना समझते ते ते नहीं नहीं नहीं थे कि संसारों के सामने कुछ नहीं डरते थे <laughs> कोई दिगारा नहीं है <laughs> अच्छा ये जो है ईश्वर को समझना ईश्वर से घट करके इस रूप में चलना ये व्यक्ति को धार्मिक बनाना है माता बनना है अब हमारा समय यहीं पर समाप्त एक पंडित भ्रतपाल जी ने प्रयास किया और उसमें वो विद्वानों से पूछते जाते हैं संशोधन करते जाते हैं कि ऐसा ना हो कोई वेद और ऋषियों के विपरीत पात्र आए और अब उसके लेख पर दिखा रहे हैं पुस्तक लिखे हैं पुस्तक रूप होने पर जो त्रुति हो रहे हैं उसमें ये बाद भी ये बात विज्ञान मैंने भी कहा कि उसको लिखा जाए बहुत सावधानी और दो बार फिर विद्वान को दिखाया जाए फिर जो जो त्रुटि ऐसी ऋषियों के विरुद्ध आ गई है कोई बात उसका फिर संशोधन किया जाए ये धीरे धीरे खोज करते करते त्रुटि निकलते निकलते बहुत खुश है शिवकि विज्ञान का जो है हमको लाभ हो सकता है और अब इस काम के लिए लोग अपने अपने घंटे को सहायता दीजिए क्योंकि कोई लेखन कोई विद्वान को प्रमाणित से आर्थिक के लिए कोई अर्थ सहायता करता है तो ये धीरे धीरे गर्व रूप में आ जाए और इसकी गेषणा रहे इसलिए शुरू इस में इसको देखना चाहिए अब शांति मंत्रा प्रथमो मन्त्र प्रति व्याख्यायुर्वेद चलीसे अध्याय का प्रथम मन्त्र पढा जाय औरी व्याख्या अस्य मन्त्रस्य दीर्घसमाजि आत्मादेता अनुसृत्फल धैव तस्य सो वर्तते ईषमीर्घसमाधिः आत्मा है, वीरता हैक ग अथ मनुष्यामात्माना विज्ञा किं कुर्यु आहार अलि अध्याय का आरम्भ है मनुष्य परमात्मा को जान क्यारेण सकल ऐश्वर्य सम्पन्नेन सर्वाशक्ति परमात्मा वाक्य आरयितु यज्ञम् सर्वतो अभिजाक्यम् इदम् प्रकृति आदिनं यत् किं जगत्यामानायां पृष्ट जगत् यद् गच्छति तत् तेन त्यक्तेन वर्षितेन तच्चित्तरहितेन मुञ्जि आोधम् अनुभवे मा निकेते गृह अधिका तस्य सृष्टि प्रश्ने वा वस्तु मात्र हे मनुष्यो ये पर्यन्त सृष्टि जगत् जलचेतन जगत् वीषा ईषर से सटल आ वार्ण स्वार्ण स्वार्ण वार्ण सब शक्तिवान के द्वारा आज आच्छा अर्थात सब गुण से अनुयाप्त किया हुआ है देना इसलिए जब देना पूर्वज अर्थात जगत से चित्त को हटा के भूलिफा भोगों का उपभोग कर चिंतन और अस्तित्व यह धन किसका है अर्थात किसी का नहीं अतः किसी के भी धन धन धन अर्थात वस्तु मात्र की माँ मत विधह अभियान भावार जो अंत ईश्वर से रहते हैं कि यह संको सबका में सब ओता है यह जगह ईश्वर ऐसी व्याप्त अर्थात सब स्थान में ईश्वर विद्यमान है इस प्रकार की व्यापक अंतर्यामी जान से कभी भी अन्याय आचरण ऐसी इसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण करना नहीं कहा थे, वे इस से धार्मिक होकर इस रूप में अभिनय और अनुकूल रूप क्षण को प्राप्त कर सदा आनंद में रखते है इसकी वे स्वाध्याय ईश्वर की महारे कृपा के हम आज निवेदानुसार दो मार्च को सूचने सिखाने के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं विशुद्ध योग को जानने के लिए वेद को और ऋषिकृत ग्रंथों को जानना पड़ता है जो वेद को छोड़ कर ऋषिकृत ग्रंथों को छोड़ कर के योग को जानना चाहते हैं वे इसके योग के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे आपको वेद मंत्र की व्याख्या सुनाई दे इस मंत्र में कुछ अवश्य बातें जानने की एक तो ये बात है कि ये जल केतन जगत जो हमको दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता इन समस्त जलकेतन जगत में ईश्वर विद्यमान वास्य ईश् शब्दकाल ईश कहते ईश्वर ईशद्वारा आच्छादी आच्छादन करणे योग्य ईषा वास्य इदं ये ज्योच्चराचि सर्वं सः पश्चात कहा तीन ते तेन त्य तेनाली संसार है हमारे सामने इस वक्त बनी हुई को हम खाते की थी खाना पीना नहीं जानता वह ईश्वर को नहीं समझ एक तो ये बात कही कि त्यागपूर्वक इसका सेवन कर हम मुझे खाते हैं स्वादिष्ट बोलें तो, तो प्राय व्यक्ति आधा किलो पचास सकता है और यदि राजपूर्वक खाता है तो वह पौन किलो खाया राजपूर्वक यदि खाना नहीं जाओगे तो अमर्थ हो जाए जिस शुरू व्यक्ति किसी चिंता से ग्रस्त होता है उस वो सुनक हानिमराद नहीं होता कोई घटना घटती है धन की हानि होगी जन की हानि होगी कोई ऐसी घटना घटगी अथवा जैसे कि अभी आपने सुना था भूकंप आ गया और अपने मित्र संबंधी यदि उत्तरकाशी में रहते हो तो आपको भोजन कहकर रहता कितना खाएंगे आप कितना ही स्वादिष्ट भोजन होगा आप कठिनाई से इतनी भूख लग रही होगी उतना खा पाएंगे <kuh> मेरी तेज प्यार पूर्व में जो इसका सेवन करता है वो व्यक्ति संसार की वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं करता अनुचित नहीं खा पाते खीर हलवा शीरा बांट रहे हैं और प्रारंभ प्रारंभ में व्यक्ति यह सुविधता है, सुछता है। दो गोवालय नंबर आए में आए अभी तीन कर्खी से बाली आपके साथ भी ऐसा होता है प्रारंभ में भूख लगी हुई होती है बड़ा अच्छा लगता है वो ऐसा सोचता है मैं तीन कर्खी खा ले आय तरीके से शाक दिया गया दाल दिया गई फिर रोटी भी आ गई पोर भी आ गया भात भी आ गया वो तीन करके वो अब जो है शादी को न खा ऐसा होता नहीं होता तो राज वाला व्यक्ति जो है वो मात्रा से अधिक खाता है और फिर जूसा छोड़ता है और कितना उसने लिया, वो जूसा छोड़ा इतना दूसरे का भोजन दिया खत्म हो गए इतनी हानिषण में एक और सी है और राग से खाने वाला व्यक्ति भगवान से प्यार नहीं कर सकता संसार की चीजों में जो व्यक्ति राग से उसका उपयोग करेगा वो भगवान से प्यार नहीं कर पाएगा सारे जानवर बैठे हैं निश्चित किया है और उसको धूप लगी और वो यहां बैठा और उस बधाड़ की छोड़ की सुगंध आ गई स्नात में अब वो व्यक्ति अगला मंत्र पाठ पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इधर देखेगा उधर देखेगा फिर यह सोचेगा कमरेगी गंदगी अब वो व्यक्ति जो है वो ध्यान नहीं कर सकता अब ये तो खाने की बात अब अवाई कपड़े भी दे जो कपड़ों को रात पूर्वक पहने और भगवान का ध्यान दे इन माताओं को जो तो हम कहकर सफेद कपड़े पर न तो या लाल तीले कपड़े कहकर लगाया फिर भी ये चित्र विचित्र भी अब इनका कपड़े और लाभ इतना होता है कि तय में टूट जाएगा तय टूटने का भयपुर पेंट की तय टूट जाएगी साड़ी की तय टूट जाएगी अब भगवान का ज्ञान कपड़े शुद्ध पहनो ठीक शरीर ढचा जाए क्या पूर्व क्या दूर दिए ना उचित कपड़े पहनो जो शरीर के लिए शस्त्री हो स्वास्थ्य देने वाले हैं उसने भी केवल सुंदरी लगते हैं शुद्ध नहीं हूं पर राजपुर के भी कपड़े पहनोगे तो भगवान सुख जाएगा आज बाहर की चीजों को इतना सुसज्जित किया जाता है मकान कोठी कार वस्तर बाहर भीतर इतना जोर लगाता है व्यक्ति उस राजपुर उपयोग से परिणाम ये निकलता है कि ईश्वर के भजन के लिए आधा घंटा नहीं था टीसर्स डिपार्टमेंट यह समय नहीं बढ़ता उसके बाद तो इसमें ध्यान देना है कि त्यागपूर्वक कानून का प्रयोग करें त्यागपूर्वक प्रयोग करने में दोष नहीं आएगा अनेक गुण आय राजपूर्वक भोग कर्ता हि संसारा व्यक्ति वर्तते पूच जाता योगी कुफानि पति राजपूर्वकोगने वा व्यक्ति योगी कुर्म योगे वो योग कि गुरुकुशपुरा गो हरियाणा रहने के लिए नहीं था हमने कहा ये कम्बल ले कमरे महाराणे का जायुका लोग देखेंगे ये पुराना सा कम है कौन ले जा रहा है इस अक्षे नहीं कर सकता आज यदि किसी को दर्द पड़ने मिले बाल पानी वृक्ष करने के लिए तो वो चिंतित हो जाएगा मैं पार्ट में, में जाऊं या न जाऊं किसी से पूछा कार्यक्रमे क्यो नी आये मेरे कपडे मे गेखे इ आया सम्बन्धीय का ऐ कपडे पहनो मम संबन्धी बहु गत ब्री घटना ये जीवन वास्तव जीवन ये दुखीने वा दुखीना प्रधान कलेश दुखी कृषना हो, हो, हो ऐ ी बात, बात है कि सत्य कपडे बालोक बालों को आपत्ति धो मेनिमो इमे आपत्ति आपत्ति है कि बालो कपडे के जू केखि टोटि तक्का जो वता भगवान् की उपाना जाने के लिए, लिए, लिए, लिए, लिए आधार घण्टा देता भगवान् तु किर स्थ रखो यो व्यायाम को खाओ दिए तो शरीर स्वयं सुंदर दिखेगा कपड़े मानने से तो कई बार ऐसा होता है एक व्यक्ति इतना पतला दुबला बूढ़ा बूढ़िया कपड़े इतने मूल्यपुरान पर रहेगा वो बुरा लेना कहेगा बोला नहीं बुरा लगेगा और भले व्यक्ति को पता नहीं कि बुरा लेकिन इसीलिए कि वह सुंदर नहीं बूढ़ा रूंग शरीर का और लगता बुरा है वो बहुत मुंह मन वो चमकते हैं उसका शरीर जो जाया हुआ है अब बताओ अच्छा नहीं लेगा वो लगी नहीं देगा बुरा लगता है और वो फूल लिया हो चूंका व्यक्ति से ज्यादा जो कपड़े पहन देते ना उसको देते अच्छा लगता है यथा युक्त अब और फोन लोग इसके दिन से जो व्यक्ति प्रयोग करता है वो ईश्वर क उपान योगी बता ईश्वर क्रष्टि पात्र बन जाता है। और आगे च स्थिति ये बनेगी, वो खाता हु पीता हुशर की उपासना भक्ति को छोडता यण मित्र